इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ उस युद्ध में यद्यपि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था तो भी वह अत्यंत घोर एवं भयंकर था अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध्य था ज्यों-ज्यों चाडुरसी हरि के साथ युद्ध करता त्यों ही त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी जगन में श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे वह परिश्रम से थक गया था अतः क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और चाडूर थकता जा रहा है भूपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए इसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले केशव चाडूर दानो को मार डाले गोविंद आपकी जय हो श्री कृष्ण देर तक चाडूर के साथ खिलवाड़ करते रहे फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरू उड़ गए भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया चाडूर के 100-100 टुकड़े हो गए उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई महाबली Baldew-jii Utani Uitni Mustike Sat Mushtik ke saath Lardate rahe Ant Mastak Parmukkhe Se prahar kiya Or Chhati me Ghuhtnay se Aghat Kertate huwe Usse Prithvi Par gira Dia Phrir Se Ragarkar Uska Kachumar Nikal Dia Uski Jeevan Lila Samaabt Hoogay Tadpashad Shree Kishnan Puna Mahabali Mallaraj तोशल को बाएं घूंसे की चोट से मार गिराया चाडूर मुष्टिक और तोशल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए उस समय श्री कृष्ण और बलभद्र रंगभूमि में समवयस्क ग्वाल बालों को साथ में ले हर्ष से भरकर उछलने कूदने लगे यह देख कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत भेड़ियों में झकड़ दो वासुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं इन सब की गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो कंस के इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े वे उछलकर मंच पर जा चढ़े राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे इसलिए उसके प्राण निकल गए उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर आया किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल में ही मार गिराया मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलनापूर्वक मारा गया यह देखकर रंगभूमि में आए सब लोग हाहाकार करने लगे तदंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्मकाल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे वसुदेव जी बोले देव देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं केशव आपने हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया इससे हमारा कुल पवित्र हो गया सर्वआत्मन आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं आप में ही सबका लय होता है आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति होती है सर्वदेव मैं अच्युत अचिंत परमेश्वर यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है परमेश्वर आप ही यज्ञ हैं और आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता हैं आपके प्रति परमात्म भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है कहां तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता अनादि और अनंत परमेश्वर और कहां हमारी इस मानवी जिह्वा का आपको पुत्र कह कर पुकारना जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है वे किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं किसी नारी के गर्भ में कैसे कर सकते हैं जगन्नाथ जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं परमेश्वर आप प्रसन्न हों इस विश्व की रक्षा करें आप मेरे पुत्र नहीं हैं ईश ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है परमात्मन आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही थी आप मेरे पुत्र हैं यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था गोविंद वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं रुद्र मरुदगण अश्वनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं ईश आप साक्षात श्री विष्णु हैं जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं हमारा सारा मोह अब दूर हो गया भगवान की माता-पिता से भेंट उग्रसेन का राज्याभिषेक श्री कृष्ण बलराम का विद्या अध्ययन गुरु पुत्र को यमपुर ले जाना जरासंध की पराजय काल यवन का संहार तथा मुझकुंद द्वारा भगवान का स्थवन। द्यास जी कहते हैं भगवान के अलाौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान शी हरी ने यदुवंसियों को मोहने के लिए वषणवी माया फैलाई और कहा माता और पिता मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए थे, आज दीर्घ के बाद हमें आपका दर्शन मिला है जिसका समय माता-पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है यह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है तात, जो गुरु देवता और माता-पिता का पूजन सत्कार करते हैं का जन्म सफल होता है पिताजी हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह आप सब क्षमा करें यूं कहकर दोनों भाइयों ने माता-पिता को प्रणाम किया फिर क्रमशः यदकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पुरवासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गईं तथा उसको सब ओर से घेरकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अविषक्त कर दिया राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए मृतकों के और दययिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा महाराज जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निहंसंक होकर आज्ञा दें जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है उग्रसेन से यूं कह कर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले वायु तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महाराजा उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो श्री कृष्ण कहते हैं यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है अतः सुधर्मा सभा में यदि वंशियों का बैठना सर्वथा उचित है भगवान के यूं कहने पर वायुदेव ने सचीपति इंद्र से सब कुछ कहा इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी गोविंद की भुजाओं की छत्रछाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे